पर मैं नहीं समझ रहा हूँ प्रमेय नमदं बड़वाण साधनी नमसं मन सोगान गोन्दं जगधीशरण सुरगुर माया मनुष्यंहर okay uh -huh. O God, almighty. कांडो में जो कुछ लोग में बनना है उन्हें शंकर जी की भी बनना है भगवान राम की भी है भगवान शंकर जी की भी गणना पिछले कांड में जो तरह के कुछ कुंड में भगवान की की दंडना पहले हो गई शंकर जी की गणना साधन अब यहाँ देखते हैं शंकर जी की बनना नहीं है उनके स्थान में हमें नाम जी के भगवान श्री राम जी की वंदना उसके लाभ हनुमान हनुमान जी जी हो शकर शंकर जी के अवकाश हनुमानी जी हो वंदना शंकर जी जी करे पूरी हनुमान जैसे भगवान की वंदना करते हैं तो उनसे समस्त राम जो जो बहुत ऐश्वर्या जी है उनका सबका स्मरण करते है और उनकी गणना करते है भगवान राम कहते हैं उनकी गणना करते है तो कर्जुन शांतन सबसे पहले तो अर्जुन शांत शांतन शाश्वतम भगवान शाश्वत है मन सदा करने वाले नाजन अक्रम अक्रमस्कृति को प्रमाण से जिनको विशुद्ध नहीं किया जा सकता क्या ज्ञान का साधन प्रणाम ज्ञान ज्ञान के ज्ञान गम्य नहीं ज्ञान के परे हम धन निष्कार निर्वाण शांत के प्रबंध मृदान प्रदान करने वाले हैं और के प्रदान करने वाले हैं क्या निर्वाण कुछ शांत प्रदान करने वाले ब्रह्मा समिति विशेषण ब्रह्मा जी सुंदर जी और सदा सेवाएं करते रहते हैं अनशन्न निरंतर उनकी सेवाएं लगे रहते हैं वेदांत ये ज्ञान जो हम जो वेदांत से योग्य है ये जमने वो जो वेदांत से जो जाने हैं वैसे भगवान जानने जो जन सर्व जातक प्राणाध्यम प्राण हैं आच्छा है नाम है उनका है नाम का नाम प्राण जगतु शरण समस्त जगत के सामने हुए गुरु देवताओं के भी गुरु सुर गुरु पर माया मनुष्य अपनी माया के मनुष्य शरीर धारण किए गए अपनी माया को, को दर्शन करके उन्होंने तो जो शरीर धारण कर लिया तो मानवीय शरीर हो गया तो माया मनुष्य इस गया का शरीर जो है वो माया रचित हो माया न फिर उसके तो बाद हरिमणि हरिमणि हरिंदाणी जो पापन काम करने वाला है वो हरिहर कार्पन जो हम ऐसे भगवान की हम वंदना करते हैं करुणाकरण जो करुणा के आकर है आकर के मनो काम है करुणाकरण रघुवरण रघुवंश में सश है रघुवरण है और भोपाल शिवराणी तो समस्त राजाओं के भोपाल जितने भी राजा हैं उनके भी शिवराणी है राजाओं के भी राजा हैं महाराज हूँ जी के मना करते हैं अब देश में जो जो है प्रारम्भ करते हैं भगवान की महिमा का वर्णन शांति से प्रारम्भ करते हैं ऐसे से प्रधान हर परमात्मा ही है अब ब्रह्म सब स्वरूप के अपने स्वरूप आनंद का स्वरूप है वो सद्भाव इसमें आ जाते हैं इस श्लोक में और उसमें सबसे पहली बात की हर परमात्मा परमात्मा शांत स्वरूप है आप अपने हृदय में जब देखे तो दोस्तियाँ मिलती है एक तो मन बुद्धि की धक्तियाँ जो चमचल है अशांत परिवर्तनशील और दूसरा एक चैतन्य तक उपलब्ध होता है जो तो सदाएव समान प्रकाशमान तो है और उसमें किसी प्रकार की जगह चंचलता नहीं पावर में सदाएव समान प्रकाशवान चेतन का प्रकाश होता है तो ये, ये है जो परमात्मा यही चैतन्य शक्ति परमात्मा हो और शांत स्वरूप चेतना है यह परमात्मा मन अशांत भले हो लेकिन मन अशांत का प्रकाश तो है जो चैतन्य है वो शांत स्वरूप है ये परमात्मा शांत स्वरूप है परमात्मा को अपने हृदयों से खोजिए सबसे पहले वो हो शरीर प्राप्त होता लग्षा, लग्षा। वो है चेतना तो लक्षण मुख्य लक्षण है और चेतना जो शांत स्वरूप चेतना नहीं चाहता तो चेतना शांत नहीं चेतना ये परमात्मा का स्वरूप है यह विकार चेतना शांत स्वरूप में आ जाती है निर्विकार चेतना भी आ जाती है जो चेतना निर्विकार है जो है असम्ड है वो तो शांत स्वरूप है, वही परमात्मा का लक्षण है तो ये शब्द तो जो है ये श्लोक जो है वो भगवान का ध्यान करने के लिए बनवा करते हैं तो उनका भगवान ध्यान करें तो जो शब्द बोले गए हैं शांत का मान उनके भाव को भरी भात स्मरण रहते और स्मारण रखते हुए भगवान की खोज करें अपने ग्रह में वह स्मरण करें तो शांत स्वरूप दिखाएंगे लीला में भी देखते हैं तो भगवान शाम का स्वरूप दिखा देते हैं पुराने कथाओं में देखते हैं कि जब देवताओं की परीक्षा दी गई तो भगवान की भी परीक्षा दी गई तब फर्ग ग्रहण होने जाकर भगवान के छात्री में लात मार गई तो उसके पर भी भगवान अशांत मिलने लगे ऐसी शांति ये मैंने शांति की पराकाषता जिसे कहते हैं वे हो शांति शांत इसीलिए उनको देखो शांत करो मैंने शांति तो सही है वो शांति का उनका अपना लक्षण है निके लक्षण शांति है, तो है।, तो है। शांति जो है वही परमात्मा है और जहाँ शांति आई मैंने हम मन में आ गए और परमात्मा के विलय हो गए अगर मन पर शांति हो तो परमात्मा में भी रामचंद्र मानस में जो दोस्तों परशुराम आते हैं तो फिर परशुराम को बहुत कदर करते हैं लेकिन भगवान राम शांत करते परशुराम पर पर पर की कथा को प्र करके भगवान राम जहाँ भगवान राम को शांत दिखाया गया शांत कहते हैं भगवान तो परशुराम की कथा कर दिया और उसमें देते भगवान कैसे शांत करते और शांति की कथा देखनी हो तो नारद की कथा के गये नारद जब बहुत उद्गु हो गए भगवान के साथ आप देने लगे भला भुला उनको कहने लगे कहने लगे आपको सतर्क स्वतंत्र में सुरखल को आदर में नहीं कर उनको भगवान तुर् शांत बने गए साथ दिया भगवान शांत बने जो सेकंड रूप में भगवान की शांति देखनी हो तो इस प्रकार भगवान के शांति से जो सेकंड रूप भगवान शांति का भी स्नान करेंगे तो भी अपने अंदर शांति आएगी जैसा स्नान करोगे वैसे ही जो जैसे भावना रखोगे वैसे ही भावना भावना पहुंचा ही अपनी प्रति बनती है। इसलिए कृत में योग जो जिस प्रकार की भावना करता है जो सबका निश्चय करता है वैसा ही वो बनता है ये इन सुबह के काल के बाक्ट भी आ रही दिता है सीता कहा गया इसलिए सदा ही शांतारी सब्जो आदि है उन्हें का चिंतन करना चाहिए दुर्गुणों का शांतारि का विकारण आदि का मन में लाना ही नहीं चाहिए के मन में लाना ही नहीं चाहिए योग है इसलिए शांत शुरू करना, आत्मा के करें भगवान राम को सुनान करें अब्रम्ह कैसा शांत पर ब्रह्म परमात्मा शांत में की चेतना और शांति और आनंद का एक साथ है सिद्धांत यह है कि शांति अभी सुख बोलते भी हैं तथा भाई बड़े सुख शांति में रहते हैं उस सुख शांति में रहने के माने शांति है सुख है तो शांति भी है ऐसा नहीं हो सकता हम बड़े सुख में और शांति में है विपरीत बातें हो जाएंगे उसके मानो कार्यकार्बंध देने में सुख शांति नहीं है चाहता है उसे तो शांत भी रहना चाहे अपने हृदय में बर्तन में शांति को खोजो और उसी शांति में भी रहो शोक में परमात्मा को खोज की बात करती है देखो परमात्मा को खोजे मानो ढूंढो शांति करो अपने हृदय में तो शांत का स्वरूप परमात्मा को स्नान करो चाह ब्रह्म का स्नान करो तो भी शांत का स्वरूप सभी लोग तो भगवान राम का स्मरण तो करे तो करे। करे। करे। कर वो शांत का स्वरूप करे और शाश्वत हैं और फिर दूसरा का उनका जो शाश्वत है जो प्रमे जो शाश्वत है शाश्वत है जो माना अनादियमित है जो अनाद अनंत है वह सत्य है जो आद्यंत वाला है वो सत्य मुख्य है भगवान जो है वो शांत का स्वरूप है और उनकी शांति भी अनादियमक है और वो स्वयं भी और शांति अनादियमत है मान शांति भी है जो चैतन्य है वो इसी का नाम परमात्मा का तो ये कहते हैं चैतन्य नहीं हम तो शांत वो <coughs> कैसी है? है। और ऐसे शासक होने के कारण से भी और शांत होने के कारण से भी ये वो आनंद स्वरूप लेकिन एक बात कहते हैं कहते हैं कि देखो अ परमात्मा जो इस प्रकार से जो है अप्रमेय है मन ही ज्ञान का साधन मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमा ये भगवान जो है जो अप्रमे है अप्रमेय है तो मन इंद्रिय गोचर नहीं मन बुद्धि से पकड़ने आने वाले नहीं है और उनसे परे परमात्मा वो है जो बुद्धि को मन को बुद्धि को भी प्रकाशित करता है मन को भी प्रकाशित करता है मन बुद्धि जब नहीं होती है तो भी परमात्मा बुद्धिमान होता है इसलिए मन बुद्धि को भी कर बोलते हैं भी करे है उससे भी श्रेष्ठ है और इंद्रियों है शरीर है इन सब में जो चेतना है उसी परमात्मा की चेतना है उसी के जीवन से है, सब जीवन है। बस ऐसे ही करके जाना जाता है लेकिन समस्त संसार की वस्तुएं इंद्रिय ग्राय है या मन बुद्धि ग्रय है इस प्रकार के परमात्मा मन बुद्धि ग्राह्य नहीं है एक बात करके अनुगम अनुगम शुद्ध पवित्र है वहाँ कोई था बल्कि परमात्मा को जो स्मरण करने वाला है वो भी अमल हो जाता है निष्पात परमात्मा शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा का दर्णन करते हैं धर्म का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा ऐसे बोल रहे नित्य है शुद्ध है बुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, है। और मुक्त स्वरूप ऐसे बोल तो कहते हैं परमात्मा जुद्ध है निष्पाप नि अनकन और निर्दान शांत के प्रदान जो उसका चिंतन करते हैं स्मरण करते हैं उसको वो निर्द प्रदान करता है शांति प्रदान करता है स्वम शांत स्वरूप है और शांति प्रदान भी करता है शांति प्रबंध शांतल स्वम शांत और शांति प्रदान। जो परमात्मा को उसमें करेगा उसके मन बुद्धि भी शांत होंगे और मन बुद्धि के तरह निकल करके वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा शांत स्वरूप परमात्मा कर और तब उसे निर्दा प्राप्त हो जाएगा निर्माण का प्राप्त है कि जैसे दीपक का निर्माण हो गया तो दीपक निर्माण हो तो दीपक तो बुद्ध जाता है निर्माण करता है यहाँ जो हमारे मन मुद्दे, और जगत संस्कार वासनाएं ये सब जो हमने रखे हैं, ये सबके सब दीपक की तरह बुद्ध सुनाए निर्माण है, गया अब तरह परमात्मा परमात्मा स्वरूप आत्मा स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा परमात्मा स्वरूप ये स्थिति प्राप्त कराना कम परमात्मा का उस परमात्मा का स्मरण करो परमात्मा भाव में हाँ स्थित रहो तो ये स्थिति आ जाएगी निर्माण प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे शांति प्राप्त हो जाएगी और यही देखी चाहता है तो देखिए चाहता के हम भव हो शांति हमें शांति प्राप्त हो जाए मन शांत हो हम नहीं अभव हो गए समर्थ स्वरूप होना ये सबकी कामना और यही सब भगवान देने वाले है भगवान व्यक्ति को ऐसा ही बना देने वाले मुस्लिम तो निर्माण शांति प्रबंध अप्रम्मा संग्रप्र सिद्ध मान सभी देवता के बड़े बड़े देवता है वो सभी सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ब्रह्मा ही ब्रह्मा जी समस्त बुद्धि है वो तो भी परमात्मा पर निर्भर है और तो परमात्मा में ही समर्पित तो है ऐसे भगवान वो है वो भी सत्ता कल्याण करने वाले हैं संतरण है सुकरण है, है. <coughs> और समस्त का अच्छी का विमाश करने वाले हैं वो भगवान शनकर भी सर्वन परमात्मा में भी समर्पित है <coughs> सोचना यही है समस्त सृष्टि को अगर वो तुम्हारे नाम रूप है तो तुम्हारे अखिले को क्या बताए बने क्या बताए शून्य बताए वो सूर्य जी किस पर निर्भर करता है परमात्मा का वो शून्य जी परमात्मा में ही समर्पित है परमात्मा से शून्यता अपनता से नामृता प्रतिष्ठा तो वो सूर्य के परमात्मा जो, जो, जो तो पर तो है वो भी परमात्मा से परमात्मा से हो गई है वो भी परमात्मा में समर्पित है और अनुसंशोधन निरतर ये सब चीजें जो है निरंतर उसे परमात्मा का लौट रहते हैं और उसकी से तो की सेवा में लगे हुए हैं वेदांत वो दिन ये पिछले बीच बीच में वेदांत जो है जो है वेदांत की बात को सब सिद्धांत तो कहते तो करते तो रहते हैं यहाँ साथ परमात्मा को जानना है तो वेदांत सिख से महाभार्ट ऐसी ही इस परमात्मा की प्राप्ति को देवान के नाम उपनिषदक प्रमाणन देवान जैसे कहते हैं उपनिषद का जो प्रमाण है उपनिषद जोदान कराते है उसी का नाम देगा सर्वोपनिषद शिकार शतक चौक इस उन्नीस तो तो में छियानबे के प्रतिषद ये मुख्य मुख्य परिषद है अपने उपनिषद पर और दूसरे तो ये सब, सब तो ये उसी परमात्मा का भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं की परमात्मा सर्व्ञापक होकर अपने हृदय में दास कर रहा है और जैसा ये उपनिषद बताना जैसा वेदांत कहे उसी के अनुसार अपने कदर में प्रवेश करो तो वहाँ उस परमात्मा के साक्षातरो परमात्मा की प्राप्त होती क्यों कोई ऐसे बुद्धि इन लोगों की जगह बोलते हैं अरे साहब परमात्मा की बातें तमाम तो करते तो हैं लेकिन किसने देखा है परमात्मा किसने देखा तो नहीं किसी ने देखा देखो नहीं परमात्मा अरे देखा नहीं परमात्मा ने लेकिन इतने साथी इतने अपने सब इतने ऋषि हैं वो तो सब उन्होंने देखो ही देखा नहीं है दूसरे को देखने का रास्ता भी सुझाते हैं जिसको देखना ऐसे देखो अलग दुखना होता है अपनी बांधे लगे रहो कम करता है लेकिन देखना है तो देखने का रास्ता तकता है वैसे जैसे जैसे देखा जाता है कैसे देखा जाता है नारा तो संसार में अनेक प्रकार की वस्तु हैं वो तो भी अनेक प्रकार से देखी जाती है जिसे शब्द कैसे देखा जाता है जैसे आँखों में कैसे देखा जाता है जिसे बोलते हैं वो कामों से सुना जाता है जाना जाता है शब्द का संख्या ऐसे स्वाद हो तो को काम से चले जाना तो जाता है को जो है से चले जाना जाता जब युद्धा के रखते हैं तो युद्धा के कारण साध इंद्री जो है उससे स्वाद पता चलता है किसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर जो कुछ है उसका ज्ञान तो भूख लग रही पास लग रही है सुख लग, लग रहा है दुख लग रहा है बड़ा लग रहा है अगला लग रहा है अज्ञान है अज्ञान सबका उत्तर से का भोग होने के लिए स्थापना कर है कि होगा जैसे हमने अपने अंदर सुख दुख खा तो उसके लिए बता लिया जानने का तरीका जो है जो जो उतरते हुए परमात्मा जो हो सगर जातक मा है सर्वप्रबुद्धिमान है पर विभिन्न जो है देश की पूर्णता को है कि परमात्मा सर्व है तो वहां को परमात्मा उपलब्ध मिलता है इसलिए सर्व जापक कह लेकिन सर्व जातक क्या तो परमात्मा में कहा है कहाँ है सर्वज जातक कहने <laughs> कुछ बातें जो है औपचारिक है प्रारंभ में साधकों के लिए है जैसे परमात्मा सर्व है साधक है ये साधकों के लिए औपचारिक बात है लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्त करता है परमात्मा के दर्शन होते हैं तब देखता है जो परमात्मा जो शासक परमात्मा वो शासक तो कैसा है, है, है वो बिहु है तो कैसा बिहु है उसका यथार्थ रूप उसका जो मिलता था तो शासक होने का तब पता चलता है से हम जो हनुमान लगाते हैं शब्दों के द्वारा वो बात दूसरी पर जब हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं जैसा उपलब्ध होता है दूसरी बात इसलिए कहते हैं बुद्धि ज्ञाई भी नहीं पर ऐसे नहीं कहते हैं वो है। बुद्धि ज्ञाही है बिना बुद्धि को इस परमात्मा को जान सकते, नहीं सकते और बुद्धि से भी परमात्मा को जान सकते बुद्धि में अच्छे रहेंगे तो भी परमात्मा को छाते जान सकते इसलिए कहते हैं विधान परमात्मा देवान देव और रामाक्षण उस परमात्मा का नाम है उसी का नाम है राम राम शब्द का सगन दोनों का वाचक है परम परमात्मा विभुव है इसलिए राम है विभु और राम बहुत ही तात्परिक है सबको जातक है इसलिए वो राम राम मणे सबके सब हृदय में रमन करने वाला होने के कारण योग हो गए ऐसे कह देते हैं कि में के हृदय में वो रमन वाला होने के कारण से उसे राम कहते हैं राम अक्षम आच्छा है वो उसका नाम है क्योंकि जगदेश्वरम समस्त जगत का जगत है जगत मानव का आत्मजगत माया का जगत को, तो वे परमात्मा माया का परमात परमात भी स्वामी माया से रचित समस्त जगत का भी सामने ऐसा परमात्मा है क्योंकि बिना चैतन्य के बिना परमात्मा शक्ति के वे सम्मान वितात्मक जगत में भाषित हो सकता है और ना अस्तिक भाषित हो सकता है न इसकी प्रती हो सकती है न उपलब्ध है इसलिए उनका सबका स्वामी परमात्मा है जगदीश्वरम श्री गुरु देवताओं करता हुए गुरु है ऐसे भी ये कहें कि सब सब जितने सकता हुए गुरु है लेकिन देवताओं का भी गुरु कह दिया श्रीगुरु तो श्रीगुरु के माने सूर्य के माने सदम जितने जब जब तुम्हें गौरत्व आ जाता है तो फिर उसको आगे मार्गदर्शन दिखा करके परमात्मा भाव तक पहुंचाने का काम परमात्मा चाहिए इसलिए परमात्मा भगवान में है वो श्री गुरु माया मनुष्यम अगर वो मानवाकार शरीर मनुष्याकार शरीर भगवान राम का दिखाई देता है उसका वर्णन आता है अवतार का वर्णन आता है तो ये शब्द हो उनका शरीर में शरीर है में शरीर में भगवान को एक राम रूप में का रूप में भी भगवान को देखो स्मरण करो लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्मरण करो कि ये केवल इतने ही शरीरधारी मात्र नहीं है ये अनंत सर्वप्रजात बिलू है शासव है नादियम है। के हैं आकाश की तरह व्यापक है ऐसे करके हुए एक भाव पीछे ये भी रखते गए सबों का ध्यान करते हुए भी भाव रखो ये केवल एक सही धाम किए एक दूसरे एक काल में ही सीमित नहीं है ऐसा नहीं कि ट्रेता तो युग में भगवान ने अवतार दिया तो बस त्रेता ही युग में बस युद्ध खत्म हो गया भगवान की लीला खत्म हो तो भगवान भी खत्म ऐसा नहीं वह तो निश्चित है मित् मानवाकार में भी मिलते हैं और जो अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वत्र देश के भी मिलते हैं शासमन सिंह और हरिण हरि जिनको हरि भी कहते हैं भगवान का नाम हरि भी है हरि स्थित हो हरि तो वैसे अन्य कार्य हरि के मन बानर भी मैंने भगवान भी लेकिन हरि कौन से हरि हैं हर वे रघुवरम हरी हैं रघुवंश में पैर जो होंगे वे हरि हैं वे उनका हरि ना का नाम यहां हरि शब्द जगह हर नाक नाव के लिए प्रियोजन किया गया और हरी इनको क्यों कहते हैं क्योंकि वो काटों का हरण करने हैं दुखों का हरण हैं गैनी का हरण करने वाले हैं इसलिए उनके भगवान ऐसे भगवान है ये हरे नहीं बंदे हम ऐसे की हम हम भगवान, कर्मा कर्मा भगवान की हम करते हैं बंदे हैं उनकी वंदना करते हैं करुणा करण ये भगवान करना निधान है करुणा के आकार है उन्हें करुणा करना जो भगवान के सामने आता है उनको ऊपर भगवान दया करते हैं जीवों के दुखों से भगवान को दुख होता है करुणा की लेकिन क्या करें माया वैसी हुई जो है जब का विस्तार करती है जीव वहां पैदा करती है अवज्ञान उत्तम होता उसे तो है उससे और जीव में दुखी होते हैं तो दुपीय जीव जो भगवान के सामने जाते हैं उन दुखी दुखी गुरुओं को देख करके भगवान के मन में करना तो भगवान में अवतार क्यों देते हैं लीलाएं क्यों करते हैं जिससे कि मनुष्य भगवान की उन का स्मरण करें बोले कहें सुने गायें नाम लें भगवान का ध्यान करें तो माया जाल से छुट जाए जीव माया से छुट भी सकता तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है करुणा करांग करुणा में खाने और बनवाने भोपाल मरण भोपाल पृथ्वी के जितने राजा हैं पृथ्वी का पालन करने वाले राजा करेंगे और उन सब जितने भी राजा हैं कि तो राजा के तो सब ऐसे ही कि एक राजा हुआ और उसमें थोड़ी सी पृथ्वी का पालन किया उमर्जा दूसरे स्थान पर दूसरा राजा था उसमें भी थोड़ी सी पृथ्वी का पालन किया तो ये सब पृथ्वी के राजा तो थोड़ी थोड़ी पृथ्वी का पालन करके थोड़े थोड़े दिन में अपना जीवन जीवा समाप्त करके चले जाते हैं लेकिन उनका सब राजाओं का एक राजा ऐसा है विद्यमान शासक है सदा ही पृथ्वी का पालन करने वाला है यही पाल के मानो तो केवल इतने नहीं पृथ्वी का राजा वही बाल के पृथ्वी की रक्षा करने वाला वे रुप्रभु उसमें वे लोग आती रहती है तो पृथ्वी का मान जाता है जैसे सूर्य और वित्र और गो, और भू इन चार के लिए भगवान अवकार तो के लिए अवकारषण करने के लिए तो पृथ्वी को पृथ्वी के ऊपर जो प्रवक्ता से उनका भार चल जाता है तो पृथ्वी में विनस्ट लगती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवकार कराते हैं कोई राजा भी होता है तो कोई राजा के माना ऐसा नहीं है जितनी जमीन जमीन है उसकी जमीन जमीन का पालन करता है भूमर जमीन है तो सब जमीन का पालन करता है ऐसी होता है भोपाल के माना पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं उनको ऊपर शासन करता है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है सब भोपाल में जो होते हैं भूपर रहने वाले मनुष्य भी हैं उन सबका राजा होकर उनका सबका शासन करता है उनको सुख है किसी प्रकार भगवान गोपालक नाने पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं उन मनुष्य मात्रों को प्रांगण मात्र को इन सब का पालन करने वाले हैं ये बात करें गोपाल और इनका सबका पालन करने वाले महीने में चिड़ामणिंग है सत्य महान से ऐसे करते हैं ये लोग भगवान की महिमा हुई कि भगवान कैसे हैं जब भगवान का ध्यान करें स्मरण करें तो इनको स्मरण रखने के स्त्रो कैसे भगवान का ध्यान करने के लिए हम भी करें भगवान पर अपने आप को भगवान में समर्पित भी करें इसलिए इसलिए कहते रामाचन तो हूँ नंदेरम हूँ ऐसे इसलिए कहते हैं तो